इसमें सप्तम मंत्र का विचार कर रहे हैं पूर्व पक्ष इसमें कहा कि आगे का जो ग्रंथ अर्थात सप्तम मंत्र आप कह रहे हैं वो किसके लिए क्या तुरिया का प्रतिपादन के लिए अथवा तूर्य चतुर्थ बाकी तीनों से भिन्न है इसको बताने के लिए अगर प्रतिपादन करना है तब तो विधि मुख से ही प्रतिपादन करना है अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर व्यर्थ है निषेध करना व्यर्थ है आपको प्रतिपादन करना है विधि से और अगर आप तूर्य का बाकी तीनों से भेद बताना आवश्यक है वो क्या जरूरी है चार बोल के चतुष्सोय आत्मा चतुष्पाद कह दिए तीन पाद का विचार हो गया जो चतुर्थ रह गया वो रह गया तो उसको भिन्न कहने का क्या जरूरत है तो सिद्धांत कहा कि ऐसा नहीं है निषेध के द्वारा भी लाभ होता है जैसे सर्पाधि भाषा में का सर्पादि विकल्प का प्रतिषेध करके रज्जु तत्व तो ज्ञान करने से जैसे सर्प जनित जितने सारे अनर्थ होते हैं वो सब का निराकरण हो जाता है इसी प्रकार की तीन अवस्था वाला ये तूर्य ही है ये प्रतिपादन करने का इच्छा है इसलिए बाकी तीन अवस्था का निराकरण करते हैं टीका में सैतालीस पृष्ठा में नीचे से तृतीय पंक्ति में तूरीय पादत्र अपि, जो पादत्रण है है, वो अर्थात सिद्धे अर्थ से अर्थात तीन तो पाद से ये भिन्न है क्योंकि आत्मा चार पाद कहा गया था ये तो ऐसे ही अर्थ से सिद्ध हो जाता है होने पर भी जीवात्मन स्थान त्रय विशिष्ट तूरियम ब्रह्म ये दोनों भिन्न पद है ब्राम्हा, ब्राम्हा, ब्राम्हा, ये हो गया उद्देश्य स्वरूपम हो गया विधेय ये दोनों पर्वतो बिमान अलग अलग पद होता है ऊपर नीचे दो एरो लगा देंगे तो पता चलेगा ये भिन्न पद ब्रह्म स्वरूपमिति न वरूपति सिद्ध्यति ग्रंथो अर्थवाद से विलक्षण विलक्षणा अर्थ अर्थसे सिद्ध होने पर भी जो जीवात्मा है स्थान विशिष्ट है तीनों स्थान से विशिष्ट होने से जीवात्मा बन गया मैं जागृत हूँ जीव बन गया मैंने स्वप्न देखा जिसमें मैं स्वप्न रहा था मैं जीव था मैंने सोया था ये जीव हो गया तो ये चिदाभास विशिष्ट ये अंतकरण का तीन अवस्था है मैं इनका साक्षी हूं ये ज्ञान हो गया इतने ही अंतर है तो कल भी पंक्ति आया था कि जो तूर्य है इसको विधि मुखे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विधि प्रकाश डालता है तो ये तूर्य में विधि कोई प्रकाशन नहीं डाल पाएगा तूर्य अर्थात आप तो आपको बताने के लिए अर्थात आप अपने लिए कभी भी परोक्ष नहीं है आप अपने को सदा जानते ही हैं तो इसलिए क्या शब्द व्यवहार करके आप में और विशेषता लाया जाएगा कुछ भी नहीं लाया जा सकता है जो भी विशेषता लाया जाएगा कहा जाएगा आप मोटा है आप पतला है आप गोरा है आप काला है ये आप में विशेषता ना शरीर मनोबुद्धि का विशेषता इसलिए आप में किसी प्रकार की विशेषता लाया ही नहीं जा सकता और आप सो प्रकाश है सो प्रकाश अर्थात ऐसा एक भी क्षण नहीं होगा जिसमें आप नहीं जान रहे हैं स्वयं अपने लिए अज्ञात तो ये कभी रह जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा आप सो प्रकाश अर्थात ये कोई शास्त्र से जानने का आवश्यक नहीं है कि हम सो प्रकाश प्रकाश नहीं होगा तो जड़ होगा जड़ होगा तो ज्ञा तो हो सकता है सामने में घटो है हमें घटो ज्ञा तो हो रहा है घटो को कोई ले करके मंदिरों में रख दिया तो हमको घटो ज्ञा तो नहीं होगा हम कहेंगे जड़ है किंतु ऐसे हमारा स्वरूप को कहीं ले करके रख देगा वो जो बंदर मगर वाला किस्सा है ना तो वो नहीं है कि मैं तो इधर हूँ और मेरा स्वरूप को लेकर के कहीं रख दिया वो ऐसा नहीं होगा अर्थात तो आप अपने लिए कभी भी अज्ञात तो नहीं होंगे यही प्रमाण है कि आप सो प्रकाश है आप सो प्रकाश है ये आप जान रहे हैं किंतु कठिनाई क्या है आप जो सो प्रकाश है उसके साथ सा मिला रहे हैं वो प्रकाश के साथ वो जो वाती है और जो तेल है और जो उसका दिया का मिट्टी है वो सबको मिला रहा है केवल प्रकाश इतना ही जब निश्चय करेगा बार बार चिंतन करके तब यही स्व प्रकाश इतना ही निश्चय हो जाएगा वही ज्ञान है स्थान त्रय विशिष्ट से जीवात्म ये पंक्ति यही कर सैतालीस पृष्ठा नीचे से तृतीय पंक्ति टीका सैतालीस पृष्ठा चार सात भाष्य अड़तालीस तक हो गया था जो जीवात्मा है वो जीवात्मा कैसे बन जाता है कितने स्थान विशिष्ट हो जाता है अभी जागृत अवस्था में क्या उसका विशेषण आ जाता है किसके साथ सटता है इंद्रियों के साथ इंद्रिय कार्य करने लगते हैं अर्थात इंद्रिय तो रहता है स्वप्न में भी किंतु इंद्रिय कार्य करने लगते हैं जागृत में इंद्रिय कब कार्य करेगा जो गोलकों के साथ संबद्ध होगा गोलोक स्थूल शरीर का ना सूक्ष्म शरीर का तो स्थूल शरीर Sh Sh का इसलिए जागृत में ये जीव स्थूल शरीर के साथ संबंध करता है स्वप्न में इंद्रिय रहेंगे क्योंकि इंद्रिय ये स्थूल शरीर का अंश है ना सूक्ष्म शरीर का अंश है इंद्रिय। सूक्ष्म शरीर का स्वप्न में सूक्ष्म शरीर रहेगा रहेगा इसलिए स्वप्न में इंद्रिय रहेंगे किंतु कार्य नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे गोलोक नहीं रहेगा इंद्रिय रहेंगे किंतु वो इंद्रिय कार्य नहीं कर पाएंगे स्वप्न में जो दिखता है दूसरा इंद्रिय कार्य करने का वो तो प्रातिभासिक वो कल्पित इंद्रिय इंद्रियो शरीर भी कल्पित हो इंद्रिय भी कल्पित हो बुद्धि भी सब कल्पित है तभी जब जागृत में आता है देह के साथ आध्यात्म गया तब जीव बन गया और जब स्वप्न में आ जाएगा देह तो चला गया किन्तु सूक्ष्म शरीर के साथ आध्यात्म करता है और जो सुसूप्त में गया सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहा लीन हो गया किंतु तो अज्ञान के साथ आदत में करता है मेरे को कुछ पता नहीं चलता ये कहता है अपना परिच्छिन्न भाव तो विशिष्ट होने से जीव हो गया जीवात्म स्थान त्रय विशिष्ट से स्थान त्रेण विशिष्ट कौन हो गया विशिष्ट जीवात्मा वही ही जीवात्म उसी का तूरीय ब्रह्म स्वरूपम जीवात्मा का स्वरूप क्या है तूर्यम ब्रह्म ये उपदेशम अंतरेण न सिद्धिय न उपदेशम अंतरेण सिद्धियती अंतरेण का अर्थ बिना तो उपदेश के बिना ये सिद्ध नहीं होता है क्योंकि ये जो अनादिकाल से तूर्य अर्थात स्वरूप ये शरीर के साथ सब संबंध किया है इसको किसी को बताना पड़ेगा ये संबंध नहीं है आप खाली मानते हैं तभी तो जा करके उसको अर्थात कहते हैं ना ये घर अपना बोल करके मानता है कोई बता देगा ये वो अपना नहीं है ये तो बेचा गया तो इसी प्रकार की कोई बताना पड़ेगा तो कहते हैं उपदेश बिना न सिद्धियती इति तूर्य ग्रंथो हो अर्थवान आगे का ग्रंथ वो बताएगा कि जो जीवात्मा है उसका वास्तव स्वरूप तो तूर्य ब्रह्म ही है यथा तत्त्वमसीति विधिमुख प्रवृत्न तत्वशीति स्थानीण तत्पदलता लक्षण बोध्य निषेधशास्त्रे तात्पर्यवृत्तिया जीवश तुरीय्रह्म दृष्टान यहाँ दिखाते हैं कुछ वाक्य होते हैं जो विधिमुख से प्रतिदन करते हैं कैसे दृष्टांत देने यथा विधि मुखेन प्रवृतें विधि मुख से प्रवृत होता है विधि मुख से अर्थात ऐसा है ऐसा है ये कहना प्रवृतना कौन कहते हैं इति वाक्य न तत्त्वमसि मसी तत्व किसी का निषेध नहीं किया जा रहा है तो विधि मुख से करें स्थान त्रय साक्षिण तीनों स्थान का जो साक्षी है कौन है कहते हैं पद लक्ष्य क्योंकि तीनों स्थान ये अध्यात्म में त्वम तो में तीनों स्थानों का जागृत स्वप्न सुसुद्धि ये अध्यात्म का बात है त्वम तो का जो लक्ष्य है ये तीनों स्थानों का साक्षी है मैं जागृत अवस्था को जान रहा हूं मैं घट को जान रहा हूं ये गया प्रमाता बन गया मैं जागृत अवस्था को मैं भी जागृत हूं इस प्रकार की जानना मेरे को घट ज्ञान हो रहा है इस प्रकार की जानना ये जितना जितना होगा उतना उतना साक्षी बनेंगे और बिल्कुल इंद्रियों के साथ मिलकर के व्यवहार करेगा तो ये तो फिर उसी प्रकार के हो जाएगा प्रमाता होते रहेगा नशाग्रस्त कहते हैं ना जो कहते ना नशा करने वाला व्यक्तियों के साथ रहेगा तो कैसा होगा वो नशाग्रस्त हो जाएगा इंद्रिय ये ही है तो उनके साथ मिलेगा तो नशाग्रस्त होगा ब्रह्म होगा ये जो त्वपद का लक्ष्य है वो तत्पद का लक्ष्य ब्रह्मता तोम पद लक्ष्य का तत्पद लक्ष्य ब्रह्मता तत्पद का लक्ष्य है ब्रह्म तो ब्रह्म का उसका भाव कहते हैं ब्रह्मता त्वम पद लक्ष्य तत्पद लक्ष्य ब्रह्मता षी हटाने से ब्रह्म जो त्वम पद लक्ष्य है वही तत्पद लक्ष्य ब्रह्म तो ये कैसे बोधन कराएगा कहते हैं लक्षण या बोधते यहाँ लक्षण से बोध करेंगे क्योंकि ये जो शुद्ध पदार्थ है वो बाच्य से नहीं कहा जा सकता है कोई कहेगा कि आप आप है शुद्ध है कहेंगे तो हा मैं रामानंद हूं कहा मना करता हूं तो मैं कहने से वो बाच्यार्थ को ही समझ रहा है रामानंद को ही समझ रहा है तो अभी किसी भी शब्द प्रयोग करके उसका जो शुद्ध स्वरूप है ये नहीं कहा जा सकता है कहा जाएगा कि आप ये शरीर रामानंद नहीं है क्योंकि रामानंद तो दस साल हुआ ना उससे पहले क्या था कहेगा उससे पहले तो देवदत्त तो दास था कहेगा तो कहेंगे तो फिर रामानंद दस साल का है आप उससे पहले थे कहेंगे हम पहले था तो फिर आप रामानंद कैसे हो गए तो आप तो उससे पहले थे इसलिए ये आप नहीं है ये तो आपका खाली नाम हो गया तो इसी प्रकार के निषेध करते करते वो लक्ष्यार्थ का बोधन कराएंगे लक्ष्यार्थ का बोधन होने से फिर विधि से दोनों को एक कहा जाएगा तथा तो निषेध शास्त्रेणोपि अभी तात्पर्य वृत्तिया ब्रह्मत्वं से तुरीय आह निषेध शास्त्र के द्वारा भी जैसे विधि शास्त्र तत्व अशी जो तव पदार्थ का लक्ष्यार्थ है वही तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ है विधि शास्त्र हुआ ऐसे निषेध शास्त्र के द्वारा भी तात्पर्य वृत्तिया तात्पर्य वृत्तिया यहाँ यह कहते हैं कि कोई कहा कि गंगायाम घोष अभी गंगा में घोष है अभी ग्वालों का गांव ये क्या वास्तविक को कहना चाहता है कि गंगा का प्रवाह में गांव है नहीं।, नहीं है तो उसका तात्पर्य भी कहा है तीर है तो इसी प्रकार की कहेंगे कि आप निषेध तो कर रहे हैं किंतु उसका तात्पर्य तो और कहीं है कहीं इस प्रकार की नहीं है तो इसका तात्पर्य कहा है कहते हैं तो जिसका निषेध करता है वही तात्पर्य है नहीं तो निषेध कुछ करना है और तात्पर्य और कहीं है इस प्रकार के जो अर्थवाद वाक्य इत्यादि होते हैं अथवा जहां स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होता है कहते हैं यहाँ इस प्रकार की नहीं है तात्पर्य वृत्तियां अर्थात वास्तविक उसका निषेध करना चाहता है जीव से तूरीय ब्रह्म जीव ही तूरीय ब्रह्म है दृष्टांत आगे देते हैं भाष्य में तत्वमसी वैसे तत्वमसी वाक्य तूरीय ब्रह्म वो जीव का वास्तविक स्वरूप ये प्रतिपादन करता है इसी प्रकार निषेध वाक्य भी प्रतिपादन करते हैं ठीक है न तत्वमसी जैसे आत्मन तूरीयम प्रतिपादन करता है किंतु तो विधि मुखे का दृष्टान देकर के निषेध मुख का दृष्टान्तिक बनाते हैं क्योंकि यहाँ निषेध है तो कहते हैं जैसे विधि करता है ये भी ऐसे ही करता है कार्य तो समान करते हैं अर्थात आत्मन तूरीयत्व ये दोनों ही करते हैं एक विधि से एक निषेध मुख से नशिष्ट से आत्मनो न तुरीय आत्मत्व तुरीय ग्रंथे न सिद्धांत कह दिया कि स्थान त्रय विशिष्ट जो आत्मा है वही तूर्य है तो ये आगे वाला मंत्र के द्वारा वही कहा जा रहा है निषेध मुख से पूर्व पक्षी कह रहा है कि स्थान विशिष्टस्य विशिष्ट से आत्म नूरी आत्म अर्थात आत्मा तूरी आत्मा न तूरीय स्वरूप नहीं है तूरीय तो ग्रंथे नव प्रतिपाद्य आगे जो तूरीय ग्रंथ है अर्थात सप्तम मंत्र जो चल रहा है इसका ये प्रतिपादन का विषय नहीं है क्यों तूर्य विशिष्टाद विलक्षणत्वेन अत्यंत भिन्न कोई कहेगा तो ये जो बिंध्य है ये हिमालय का स्वरूप है नहीं तो जो हिमालय है वो बिंध्य का स्वरूप है इस प्रकार की हो सकता है जो हिमालय है वो बिंध्य पर्वत का स्वरूप है इस प्रकार की होगा क्यों ये दोनों अत्यंत भिन्न है इसमें कहीं तादात में हुआ ही नहीं अगर कहीं दोनों सटे हुए हैं जैसे कहेंगे ये जो मिट्टी है ना ये घटक का स्वरूप ही है ये बात ठीक है ठीक है ठीक है, और कहेंगे ये जो पट है वो घटक का स्वरूप है नहीं होगा क्योंकि अत्यंत भिन्न है इसी प्रकार की सिद्धांत कह दिया कि जो विशिष्ट आत्मा है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है सूर्य पूर्व कहता नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों अत्यंत भिन्न है तो कैसे होगा जो तूरियत है वो विशिष्ट से है, जो पट है वो घट से विलक्षण है तो होने से ये पट घट का आत्मा स्वरूप हो जाएगा नहीं होगा पूर्व पक्षी कहता है कि तूर्य से विशिष्टात् अत्यंत भिन्न अत्यंत भिन्न होने से ये आगे का ग्रंथों के द्वारा जो विशिष्ट आत्मा है वही तूर्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है ऐसे पूर्व पक्षी शंका दिखाया सिद्धांति उसका उत्तर देता है भाष्य में यदि ही यदि ही त्र्यवस्थात्म विलक्षण तूर्य अन्य तत्प्रतिपत्ति द्वारा अभाव शास्त्रोपदेशनक्यम शून्यतापत्तिर्वा सिद्धांत कह रहा है कि अगर ये जो तूर्य है वो त्रियावस्था से अत्यंत विलक्षण होगा तो ये जो रज्जु है वो सर्प से जो वहां दिखने वाला सर्प उससे बिल्कुल विलक्षण है जैसे घटपट जैसे बिंध्य हिमालय अगर ऐसे होगा रज्जु सर्प से अत्यंत विलक्षण कोई पूछेगा कि कोई कह दिया कि नहीं नहीं वो सर्प नहीं है रज्जु है आप कहेंगे रज्जु कहा मेरे को दिखाओ तो जहां आप कहेंगे कि सर्प वो सर्प है ना रज्जु उसे अत्यंत विलक्षण तो आप उसको रज्जु कहाँ दिखाएंगे जब आप सर्प के तरफ कहेगा अत्यंत विलक्षण है ना भिन्न है तो देखिए बिंदिया इधर है हिमालय इधर है ना आप उधर दिखाते हैं वो तो सर्प है ना अत्यंत विलक्षण होने से फिर अगर तूर्य को अत्यंत विलक्षण होगा तो तूर्य को दिखाएंगे कैसे कोई उपाय नहीं रहेगा जो अध्यस्त है अध्यस्त को दिखा करके उसी का अधिष्ठान रूप से आप कहेंगे वास्तव तो पदार्थ को अगर अत्यंत तो भिन्न कहेंगे तो फिर दिखाने का कोई उपाय नहीं रहेगा भाष्य में इसको कहते हैं त्रय अवस्थात्म विलक्षणम तूर्यम अगर ये अन्यत होगा तो तीन अवस्था से विलक्षण ये तूर्य अगर वो अत्यंत तो भिन्न होगा तत्प्रतिपत्ति तो तो द्वारा अभावत् किसका प्रतिपत्ति का द्वारा नहीं रहेगा फिर तूर्य का तूर्य का प्रतिपत्ति का द्वारा नहीं रहेगा तो तूर्य का अगर प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान तूर्य का अगर ज्ञान नहीं होगा तो फिर ये सुबह साढ़े छह बजे से रात को तक तो फिर क्या करेंगे ये सब ग्रंथ क्या होगा क्या शास्त्र उपदेशा अनर्थक्यम अगर तूर्य का प्रतिपत्ति के लिए कोई द्वारा उपाय ही नहीं रहेगा फिर शास्त्र उपदेशा अनर्थक्यम अथवा कहेंगे की कोई तूर्य पदार्थ ही नहीं है क्योंकि जो पदार्थ का ज्ञान होने का कोई उपाय नहीं है तो ज्ञान ही वस्तु में प्रमाण है अगर ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर वो वस्तु है इसमें क्या प्रमाण है फिर क्या कहेंगे वो वस्तु नहीं है नहीं होने से शून्यता प्रतिवा तो ये शून्य हो जाएगा इसी को बौद्धों का शून्यवाद लोग इसको कहते हैं कहते हैं आत्मा का किसी उपाय से ज्ञान नहीं हो पाएगा वेदांति भी कहते हैं आत्मा का किसी उपाय से ज्ञान नहीं होगा क्यों हम तो कहेंगे मेरे को सिंह पकड़ करके दिखा देना आत्मा कहेंगे जो सिंह पकड़ने वाला वही आत्मा है कहेंगे तो वो तो मैं हूं अर्थात तो विषय तो है ना उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा इसलिए ये लोग कहेंगे शून्य है क्योंकि तो मेरे को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं है तो ये तो शून्य है बाकी सब शून्य है कहेंगे तो शून्य को जो जानने वाला वही वास्तविक आत्मा है टीका में प्रतिभाषिक विलक्षण पी अच्छा एक नंबर टिप्पणी दिया है देखिए एकस्य एव पुरुषस्य कुंडल दंडादि विशेषणे कुंडल कुंडलित्व तो दंडित्वादी वैलक्षण्यम यातिभाषिकम व्यक्तेर अभिन्न ये जो कहते न्ले कहते है एक ही आदमी रहेगा पूरा नाटक करने वाला वही रामजी बन जाएगा वही रावण बनेगा वही सीता बनेगा वही सब बन जाएगा तो अभी वो जो व्यक्ति है वो राम जी है ना रावण है ना सीता है ना लक्ष्मण है वो कुछ नहीं है तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं एकस्य व पुरुषस्य। जब वो कुंडल धारण कर लिया कुंडली हो गया उसमें कुंडलित्व तो। जब दंड धारण कर लिया वो दंडी हो गया उसमें दंडित्व तो आ गया तो कुंडल दंडादि विशेषणे कुंडलित्व तो दंडत्व आदि न अभी जो कुंडली है वो दंडी से भिन्न है वो व्यक्ति व्यक्ति एक है तो कुंडलित्व दंडित्व ये दोनों वो व्यक्ति का वास्तव धर्म है वो दोनों आरोपित है इसको कहते हैं प्रातिभाषिक कुंडलित्व दंडित्व आदि न इसके द्वारा जो विलक्षण्य तत्प प्रातिभाषिकम जो विलक्षणता दिखता है वो प्रातिभाषिक आरोपित धर्म को लेकर के व्यक्तर अभिन्नत्वा जो व्यक्ति है वो तो अभिन्न है एक ही है भाष्य में प्रातिभाषिक वैलक्षण्य पी जो विश्व तेजस तो प्राज्ञ ये दोनों परस्पर से विलक्षण है प्रातिभाषिक है अर्थात आरोपित तो है ये तीनों विलक्षण होने पर भी विशिष्ट उपलक्ष्य और आत्यंतिक वैलक्षण्य अभाव जो विशिष्ट है अथवा तो जो उपलक्षित है आप विशेषण मानने से विशिष्ट कह देंगे उपलक्षण मान्य से उपलक्षित कह देंगे तो ये जो विशिष्ट और उपलक्ष्य ये दोनों में आत्यंतिक वैलक्षण्य नहीं है जो कहेंगे दंडी और कुंडली ये दोनों में प्रातिभाषिक वैलक्षण दिखेगा किंतु आत्यंतिक वैलक्षण्य दंडी और कुंडली में दिखेगा नहीं दिखेगा क्योंकि पुरुष दोनों में समान हो गया आत्यंतिक वैलक्षण्य <gruesBoard> नहीं होगा तो वैलक्षण्य अभात नात्विक तुरीय से विशिष्टाद्यम जो विशिष्ट हो गया दंडी और कुंडली उससे वो पुरुष एकदम भिन्न है वो नहीं है इसलिए तूर्य का ये नहीं होगा विशिष्ट से तूर्य अन्यत नहीं है अन्यथा अत्यंत भिन्न ओर मिथह संस्पर्शिणोर उपाय भाव योगात तूर्य प्रतिपत्त विशिष्ट से द्वारा अन्य च तत्प्रतिपत्ति अन्यथा अन्यथा सर्थात अत्यंत भिन्न अगर मानेंगे तो तूरीय और बाकी तीन अध्यस्त अवस्था इसको अगर अत्यंत भिन्न मानेंगे तो मिथ संस्पर्श विरहीण विध्य हिमालय इनका बीच में संयोग कहाँ है बिन्ध्य और हिमालय में कभी नहीं क्योंकि अत्यंत भिन्न है मिथ मिथ था परस्पर परस्पर संस्पर्श विण परस्पर में संस्पर्श संबंध नहीं है नहीं होने से उपाय उपेय भाव अयोगा जहा किसी प्रकार की संबंध है वहाँ एक दूसरे का उपाय बन सकता है एक का ज्ञान के लिए दूसरा का ज्ञान होगा तो किंतु जहाँ बिल्कुल दोनों का बीच में संबंध नहीं है एक का ज्ञान दूसरे का ज्ञान का ये उपाय नहीं बनेगा उपाय उपेय भाव अयोगा तूरीय प्रतिपत्त विशिष्ट से द्वारा तो अभावत अभी तुरिया का प्रतिपत्ति ज्ञान के लिए जो विशिष्ट है अवस्थात्रय विशिष्ट ये सब और द्वार नहीं बनेंगे तो तुरिया का प्रतिपत्ति के लिए विशिष्ट अगर द्वारा नहीं बनेंगे अन्य से तिपत्ति प्रतिपत्ति से अदर्शना तूर्य का ज्ञान के लिए अन्य कोई द्वारा नहीं है अगर तीनों अवस्था को छोड़ देंगे बाकी और कुछ बचा नहीं तूर्य ही रहा तो और कोई प्रतिपत्ति का द्वार नहीं होने से ततुरीय तो अप्रतिपत्ति रेव स्याद्य फिर तुर्य का तो ज्ञान ही नहीं हो पाएगा शास्त्रात तो शास्त्रात्प्रतिपत्ति तो तो तो सियात पूर्व पक्षी कहता है कि शास्त्र से उसका प्रतिपत्ति हो जाएगा तो सिद्धांत कहता है कि इति चेन नेत्याह नेत्या करना है तो तयाह है ना ने ने त्या हो। वो ना तो वहाँ क्या है वो है ने तो तन तो कर देने से नहीं तो यह का तो के साथ जोड़ने से तो को हल कर देने से चलो तो सिद्धांत कहता है कि ना शास्त्र से प्रतिपत्ति हो जाएगा ये नहीं है, है भाष्य में कहा शास्त्र उपदेश अन्य गम शास्त्र से क्यों उसका प्रतिपत्ति नहीं हो पाएगा टीका में कहते हैं आगे शास्त्र तद विशिष्ट रूपम रूप अनुदास्त्र वहाँ लिखना पड़ेगा लिखा है वहाँ आपको तो लिखा है शास्त्र टीका में लिखा है ना पार्श्व में शास्त्र वहाँ जोड़ना पड़ेगा तद विशिष्ट जो है टीका में शास्त्री प्रतीक दिया है उसके आगे क्या है तद विशिष्ट उससे पहले लिखना पड़ेगा शास्त्र भिन्न पद श्रास्त्र तद विशिष्ट रूपम अनूद्य विशेषणाश अपोहेन तस् तूर्य उपदिशति शास्त्र उसका उपदेश का उपाय है कैसे करता है कहते हैं विशिष्ट रूपम में अनुद्य विशिष्ट रूप का अनुवाद करता है क्या कहता है कहते हैं कि देह मन बुद्धि संघात ये विशिष्ट है वो चैतन्य अभी विशेषणस को हटा दीजिए मैं देह नहीं हूँ क्यों मैं देह नहीं हूँ मच्छर जो काटता है जो कांटा लग जाता है मैं देह नहीं हूँ तो क्या कहेंगे उस समय तो कहेगा फिर मैं देह नहीं हूँ जिस में कांटा लगेगा तो क्या उस समय में वैदांति का विचार क्या होना चाहिए ये देह को कांटा लगा क्या देह को कांटा कभी लगना नहीं है क्या अगर उसका प्रारब्ध है तो लगेगा तो इतना ही अंतर है मेरे को लगा ये बुद्धि नहीं होना चाहिए ये देह को लगा कहना नहीं बाहर में से नहीं तो लोग आधा पागल हो गया तो कहना ठीक है मेरे को कांटा लग गया किन्तु अंदर में ये बुद्धि रहेगा कि ये देह को कांटा लगा इस प्रकार की होना चाहिए शास्त्र क्या करेगा तथा विशिष्ट रूपम अनुद्य क्योंकि विशिष्ट को छोड़ देंगे शुद्ध का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है विशिष्ट का अनुवाद करके आगे क्या करेगा विशेषण अंश का अपोह अपोह निराकरण विशेषण अंश का निराकरण कर देगा विशिष्ट में विशेषण को हटा देगा क्या बच जाएगा विशिष्ट था विशिष्ट क्या क्या मिलने से विशिष्ट होते हैं विशेष्य और विशेषण उसमें विशेषण को हटा देगा विशेष्य बच जाएगा वही शुद्ध है विशेषणाश अस्य तूर्य उपदेशती तस्ट टीका में दे दिया टिप्पणी में विशिष्ट लक्ष्य विशिष्ट के द्वारा हम लक्षित करेंगे वो शुद्ध को विशेषण को हटा करके वो शुद्ध को लक्षित कर देंगे भेदे आत्यंतिक न शास्त्रिपत्ति अगर भेद वास्तविक होगा और अवस्थात्रय विशिष्ट और तूर्य का बीच में अगर भेद वास्तविक होगा तद अनर्थ क्या ये उपदेश तद अर्थात उपदेश उपदेश अनर्थ का क्यूँकी दोनों के बीच में अत्यंत भिन्न होने से कोई संबंध नहीं है और नहीं है तो एक को व्यवहार करके दूसरा का आप कैसे लक्षित करेंगे तो संबंध है तो कह सकते हैं तो इसको अगर कितना ना को जान लिया तो कहेंगे हाँ ये नहीं तो भगवान कृष्ण को जान लिया कहेंगे हाँ ये प्रद्युम्न है क्योंकि दोनों में संबंध है तो संबंध दोनों होने पर एक संबंधी का ज्ञान दूसरा संबंधी के लिए उपाय बन सकता है भेद आत्यंतिक आत्यंतिक भेद होगा तो शास्त्र अनर्थ न शास्त्रात तत् प्रतिपति तत्म शास्त्र से तूर्य की प्रतिपत्ति नहीं होगी पूर्व पक्ष मातरी तूर्य प्रतिपत्ति तो फिर तूर्य का ज्ञान न हो उससे क्या होगा तो असंग निष्क्रिय कूटस्थ स्थिर ध्रुव इस प्रकार की तूर्य तो उस प्रकार की जानने से क्या लाभ होगा सिद्धांति तो कहते कि तत्राह सिद्धांति भाष्य में उत्तर देते थे शून्यतापत्तिर्वा चतुर्थ पंक्तिभाष्य में शून्यतापत्ति तो शून्य क्योंकि तीनों अवस्था का निराकरण हो गया और क्या है कि तूर्य नहीं है कुछ तो फिर ठीक है में विशिष्ट विशिष्ट से तूर्य से अप्रतिपत्तों शून्यतापत्ति क्यों होगा उसको बताते हैं विशिष्ट से प्रतिपतिया विशिष्ट का ज्ञान के द्वारा तूर्य का ज्ञान अगर नहीं होगा क्योंकि सिद्धांत कहता है कि विशिष्ट ही तूर्य का उपाय है पूर्व पक्षी कहते हैं कि दोनों का बीच में कोई संबंध नहीं है तो विशिष्ट के द्वारा सूर्य का ज्ञान नहीं कराया जा सकता है तो अभी क्या हुआ कि विशिष्ट के द्वारा विशिष्ट का प्रतिपत्ति के द्वारा सूर्य का अगर ज्ञान अप्रतिपत्तो अर्थात तो ज्ञान नहीं होने से विशिष्ट का प्रतिपत्ति हो रही है किन्तु उसके द्वारा सूर्य का ज्ञान नहीं होगा तो अभी आगे कहते हैं प्रतिपन्न से विश्वादे विशिष्ट जो प्रतिपन्न है ज्ञात है कौन विशिष्ट कौन है वो विश्वादी विश्वता जैसे तीन का प्रत्युदस्तत्वात प्रत्युदस्त निराकृत निराकरण कर देने से अन्य से अप्रतिपन्नवात ये तीनों का अब निराकरण कर दिए और कोई तो अन्य कोई है नहीं कहेंगे तूर्य एक है कहेंगे उसका कोई तो अब ज्ञान का उपाय नहीं है ना तो अन्य से अप्रतिपन्न नैरात्म्य धीर एवं आपद्य फिर नैरात्म अर्थात और कोई पदार्थ आत्मा बोलकर कर है ही नहीं इस प्रकार के हो जाएगा सबका निराकरण करो निराकरण करते करते अंतिम में शून्य को जानेगा मैं जान रहा हूँ कुछ नहीं कहेगा इसलिए तो कुछ नहीं है क्योंकि जो जानने वाला वो है तो फिर धीरे धीरे वो अनुभव कर लेता है ये तुम पदार्थ का शोधन होता है उस उपाय से तुम पदार्थ का शोधन होने के बाद आगे फिर सत पदार्थ का शोधन उसके लिए थोड़ा शास्त्र का और विचार फिर आगे विकान हो जाता है आगे टीका में भेद, भेद पक्ष चेद यथोक्त दो सवता न संभवती तरी महाभूत पूर्व पक्षी कहता है कि अभी तक पूर्व पक्षी कहा कि जो तीनों अवस्था है और सूर्य ये अत्यंत भेद है सिद्धांत के कहते भेद होगा तो उपाय उपाय भाव नहीं बनेगा तूर्य ज्ञान का कोई उपाय नहीं रहेगा तो फिर पति हो जाएगा पूर्व पक्ष कह हैं ठीक है भेद पक्ष चेत यथोक्त दोष पशात तो न संभवती ये दोष हुआ इसलिए भेद पक्ष नहीं हो पाएगा क्या दोष हुआ सूर्य का प्रतिपत्ति के लिए कोई द्वार नहीं रहेगा ये दोष हुआ ठीक है अगर नहीं हुआ न संभवती तरी मांत भेद न हुआ अभेद पक्ष कथम निर्वहती थी चेत भेद पक्ष आप निराकरण कर दिए अभेद होगा तो कैसा होगा तो चेत अर्थात तो पूर्व पक्षी कह कि ये घटका ज्ञान कराना है अब कहीं घटो घट सुनने वालों को ज्ञान हो जाएगा नहीं, नहीं होगा आप अभेद कहते हैं तो पहले भेद पक्ष में भे नहीं हुआ अभी अभेद अर्थात तो घटो घट तो इस प्रकार के तो ज्ञान नहीं होगा पूर्व पक्षी कहता है कि कथम निर्वहती थी चेत सिद्धांत विकल्प करता है तो आप ये जो कथम कर कर, कर के आक्षेप कर रहे हैं अर्थात आप कह रहे हैं कि अभेद होने से तूर्य का ज्ञान कैसा होगा ये आप आक्षेप कर रहे हैं तो ये जो आक्षेप कर रहे हैं तत्र किम फल परुज्यते कि प्रमाणांतरम अथवा साधना विकल्प आदि दूष्य अभेद होने से ज्ञान होने से क्या लाभ है इस प्रकार के आप कहते हैं अगर ज्ञान हुआ तो भी कोई लाभ नहीं है तो फिर ज्ञान का फल नहीं है तो फिर ज्ञान ये ज्ञान क्यों करेंगे ये प्रथम पक्ष होगा अभेद होने के बाद ज्ञान इससे जो फल होगा वो कोई काम का नहीं है इसलिए ये ज्ञान भी व्यर्थ है ज्ञान का फल नहीं है तो ज्ञान व्यर्थ है यह आप कहना चाहते फलम पर पर अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट अर्थात ऐसे जगह में डाल दिया और हिल नहीं पाएगा जो चेस खेलने का समय कहते ना ऐसा एक जगह में डाल दी उसको और राजा को चलने के लिए और रास्ता नहीं रहेगा तो इसको कहते हैं परियोनु योग अर्थात जब विचार होता है वादी प्रतिवादी में ऐसा स्थिति में रख दिया कि आगे वो हिल नहीं पाएगा उतर नहीं है उसके पास तो आप फल नहीं है इसको कह करके आप हमको विरोध कर रहे हैं कि प्रमाणांतर नहीं है कि प्रमाणांतर अथवा साधनांतर प्रमाणांतर नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं कि तूर्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा अथवा साधनांतर नहीं है अन्य साधन नहीं है इसलिए ये तूर्य का ज्ञान नहीं हो पाएगा ये कहते हैं ये प्रमाणांतर और साधनांतरम ये दोनों में क्या अंतर है तो प्रमाणांतर नहीं है अथवा अन्य साधन नहीं, नहीं है अन्य प्रमाण नहीं अन्य साधन नहीं इसके लिए तीन नंबर टिप्पणी में कहते हैं शास्त्र अपेक्षा या प्रमाणांतरम प्रत्यक्ष आदि ये सब प्रत्यक्ष आदि कोई प्रमाण नहीं है तूर्य में प्रमाणांतर नहीं है करता प्रत्यक्ष आदि तूर्य में प्रमाण नहीं है ये हो गया अन्य साधन नहीं होता, शास्त्र को छोड़ करके अन्य कोई साधन नहीं है जैसे कहते हैं लय चिंतन विधया साधनी भूत विश्वादि विशिष्ट रूप च चा, चाधनातरम एक उपाय है कि लय चिंतन करना विश्व को तेजस में तेजस को प्राज्य में प्राज्यों को तूर्य में इसी प्रकार की लय चिंतन ये लय चिंतन करने से ये तीनों अवस्था विश्व चला गया तेजस में लय हो गया और और तो जैसा गया प्राज्य में लय हुआ प्राज्य जिसमें लय हुआ अर्थात जानना पड़ेगा कि उसी से प्राज्य आया था ये दोनों का बीच में संबंध है नहीं तो कैसे आएगा उससे तो ये लय चिंतन ये एक साधन है शास्त्र से जानना ये अलग है इस दृष्टि शास्त्र एक प्रमाण है उसको छोड़कर प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से नहीं होगा अथा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि ये सब प्रमाण नहीं हो पाएगा अथवा लय चिंतन को छोड़कर के अन्य कोई साधन ये भी नहीं है लय चिंतन करेंगे तो संबंध होना पड़ेगा आप घट को पटो में लय कर देंगे घट को मिट्टी में लय कर सकते हैं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ संबंध है, है भाव है। इसी प्रकार के लय चिंतन जहाँ संबंध है उसको छोड़कर के अन्य कोई उपाय नहीं है साधना नहीं है पूर्व पक्षी आक्षेप को सिद्धांत तीन विकल्प कर दिया आद्य दूषयती आद्य क्या था फल परते अर्थात कोई फल नहीं है ये कहना चाहते हैं भाष्य में रज्जुर इव सर्पादि भीकल्प्य मना आत्मा एक अंत विकल्प्यते विकल्यते यहाँ तक देखेंगे रज्जुर इव सर्पादि भीकल्प्य सर्प आदि आदि कहने माला दंड भूछिद्र ये सब के द्वारा विकल्प माना जो विकल्प को प्राप्त करता है कौन विकल्प को प्राप्त करता है रजू रजू रि वो विकल्प माना इसी प्रकार की जो किसी को वहाँ माला दिखता है किसी को ये सर्प किसी को दंड किसी को भूछिद्र दिखता है किंतु सभी में क्या एक पदार्थ वहाँ है रजू है इसी प्रकार की स्थान त्रय आत्मा एक वो तो एक है अंत प्रज्ञादी त्वे निकल्पिय अंत प्रज्ञ इसका क्या नाम है अंत प्रज्ञ जो होता है उसका क्या नाम है तो जैसा आदि आदि कहने से विश्व और प्राज तो अंत प्रज्ञादित्व विकल्प थे जैसे रज्जु सर्पादि के द्वारा विकल्पना को प्राप्त करता है नाना रूप से दिखता है इसी प्रकार की आत्मा भी ये विश्व रूप से यदा विश्वतेजस प्राजप सेकल्यत प्रतिषेध विज्ञान समकाल आत्मनि अनर्थ प्रपंच फलम परिसमातम इति तुरिय अधिगमे निवृत्तिलक्षण फल परिसमागम प्रमातर साधनातर है सिद्धांत यदा तदा यदा अर्थात तो, ऊपर में दृष्टांत तो दिखा करके तदा अंत प्रज्ञादित्व प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण अंत प्रज्ञ अंत प्रज्ञत्व आदि आगे तव तो दिया अंत प्रज्ञादित्व अर्थात तो अंत प्रज्ञत्व तो, बहिष्प्रज्ञत्व घन प्रज्ञत्व तो, तो, ये सब ये सब का प्रतिषेध कर देंगे प्रतिषेध जन्य जो विज्ञान होगा विज्ञान ही प्रमाण है प्रमाण अर्थात प्रमा यहाँ प्रमाण अर्थात प्रमाकरण नहीं तो प्रतिषेध विज्ञान यही प्रमा है अच्छा प्रतिषेध जन्य जो विज्ञान अंत प्रज्ञा अंत प्रज्ञातो का प्रतिषेध कर देंगे इस प्रकार बाह्य प्रज्ञातो का प्रतिषेध कर देंगे घन प्रज्ञातों का प्रतिषेध कर देंगे mm? प्रतिषेध करने पर जो ज्ञान होता है तो उसको कहेंगे प्रमाण वही जो तूर्य का प्रमाण होता है अर्थात भ्रमाकार वृत्ति तो प्रमाण प्रमाण का अर्थ प्रमाण प्रमा का अर्थ ब्रमाकार वृत्ति समकाल में वो जिस समय में भ्रमाकार वृत्ति होगी आत्मनी अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम आत्मा में अनर्थ का जो प्रपंच इसका निवृत्ति यही लक्षण है स्वरूप है जो फल अनर्थ निवृत्ति रूपक फल वो समकालम कालम एव जिस समय में निश्चय हो जाता है कि मेरे में ही ये जगत कल्पित है उसी समय में ये जितने सारे अनर्थ है वो सबका निवृत्त हो जाता है जगत मेरे में ही आत्मा में ही कल्पित है इस प्रकार निश्चय होता है ऐक्य ज्ञान होने पर इस प्रकार की होती है आत्मनि अनर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसम वो हो गया अगर अनर्थ की निवृति सारे अनर्थ की निवृत्ति हो गई जीवन में और कोई अनर्थ नहीं रहा फिर न, अन्य और प्रमाण खोजेगा ना अन्य और साधन खोजेगा तो इसलिए कहते हैं तूर्य अधिगमे तूर्य अधिगम में प्रमाणांतर साधनांतर हो व न मृगम न अन्वेषण मृग अन्वेषण तो अगर फलों की प्राप्ति हो गया फलो क्या हुआ आत्मा में सारे अनर्थ की निवृत्ति होगी सारे अनर्थ प्रपंच प्रपंच समूह अनर्थ समूह का निवृत्ति अगर हो गया तो फिर और तुरीय अधिगम में और कोई प्रमाणांतर साधनांतर खोजने का कोई आवश्यकता नहीं है जाकर के बद्रीनाथ पहुंच गए दर्शन हो गया तो फिर बद्रीनाथ कैसे जाएंगे ये सब और आवश्यक नहीं है टीका में यथा रजुर अधिष्ठान अधिष्ठान भूता भूता दीर्घ चाहिए और भिन्न पद है तो हमें आकार भी करना है और ऊपर नीचे एरो भी करना है अर्थात रजूर उसका समान अधिकरण हो गया अधिष्ठान भूता ठीक है मैं नीचे से अंतिम पंक्ति है ना भूता भूता दीर्घ करना है पद अलग करना है। हाँ पद भी अलग करना है भूता को दीर्घ करना है और पद अलग करने के लिए ऊपर नीचे एरो कर देंगे सर्प सर्पधारा, सर्पधारादि भी विकल्पित है जो रज्जु है वो अधिष्ठान है वहाँ तो वो सर्पधारादि के द्वारा विकल्पित तो होती है तथा एक एवं आत्मा स्थानी एक आत्मा है तीनों स्थान में यदा अंत प्रज्ञत्व बहुधा भाषते अंत आदि अंत हो गया तो जैसा तेजस तो विश्व प्राजी इत्यादि से विकल्प मान विकल्प मान एक नंबर टिप्पणी कहते है विवर्तमान ए दुग्ध दधि रूप को हो गया तो फिर वापस आ जाएगा रज्जु सर्प बन गया वापस आएगा तो इसी प्रकार कहते हैं हम जो विश्व बन जाते हैं फिर तेजस तो बन गए फिर वो तेजसत्व तो तो जो विश्व तो बन गए अभी वो तो तैज तो रहा नहीं रहा तो नहीं रहा अर्थात इसलिए कहते हैं विवर्तमान विवर्त विवर्त अर्थात अधिष्ठान का कोई भी परिवर्तन नहीं होकर जो दिखता है अधिष्ठान विषम सत्ता का कार्य आपत्ति ऐसे कहते हैं अधिष्ठान का जो सत्ता उससे भिन्न सत्ता को कार्य दिखेगा दुग्ध क्या सत्ता है पार्थिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक व्यावहारिक दधि दोनों समान सत्ता को हो गए यहाँ परिणाम हो जाएगा वापस नहीं आ पायेगा अभी रजु क्या सत्ता है और सर्प उसमें दिखने वाला जातिवासी का भिन्न सत्ता भिन्न सत्ता का कार्य होगा उसको कहेंगे विवर्तन अधिष्ठान का कोई परिवर्तन नहीं होगा इसी प्रकार की आत्मा में जो विश्व इत्यादि ये सब भिन्न सत्ता का इसलिए विवर्त है विकल्प मानो बहुधा भाषते तथा तद अनुवादेन अंत प्रज्ञवादि प्रतिषेध जनित तदा तद अनुवादेन तद अनुवादन है ना तद अनुवादेन अर्थात ये जो विकल्प होते हैं अंत इसका अनुवाद करेंगे अनुवाद करके अंत प्रज्ञवादि प्रतिषेध जनित यद प्रमाण रूप विज्ञान तो प्रमाण विज्ञान प्रमाण रूप विज्ञानम जो प्रमाण रूप विज्ञानम अर्थात जो प्रमाण रूप ज्ञानम अंतप्रज्ञ इत्यादि का अनुवाद करेंगे अनुवाद करके उसका निषेध कर देंगे जो सर्प आप देख रहे हैं उसका अनुवाद करेंगे वो सर्प नहीं है उसका निषेध कर दिए निषेध करने से वहां रज्जु ज्ञान होगा जो प्रमाण रूप विज्ञानम होगा तद उत्पत्ति समकालम समकाल आत्मनि अनर्थ निवृत्ति रूपम फलम सिद्धम न फल परि योग अवकाशवान इत्यथ तो जिस समय ये परमा की उत्पत्ति होगी जो प्रमारूपक विज्ञान विज्ञान अर्थात ज्ञान ब्रमाकार तो समकाल में उसी क्षण में ही आत्मनी अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी अनर्थ का प्राप्ति तो होता है शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि के साथ संबंध होने से शरीर की हानि हो सकती है मनोबुद्धि की हानि हो सकती है अगर इससे अलग हो गया और को काट दिया हमारा क्या हुआ कुछ नहीं होगा इसी प्रकार की अनर्थ निवृत्ति रूपम फलम सिद्धमिति ना फल पर अनुयोग फल को अर्थात मतलब प्रतिषेध नहीं कर सकते हैं फल परियनुयोग अवकाशवान फल का प्रतिषेध करने में कोई अवकाश नहीं है आप उसको लेकर के कोई फल नहीं है तो इसलिए उसका ज्ञान कराना सूर्य का ज्ञान कराना व्यर्थ है ये सब कहना ठीक नहीं है आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण मिधन ओ नम लज ओ न्याण देवा वशिष्य ओ लज